अथर्वेदीय प्रश्न ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण में द्वितीय कंडिका का विचार मूल मूल का हम लोग कर चुके हैं भाष्य में विचार हो रहा है प्रथम कंडिका में शिविपुत्र सत्यकाम ने आचार्य पिपला जी से ओंकार उपासना का फल क्या होगा ये पूछा ओंकार उपासना का फल बताया जा रहा है द्वितीय कंडिका से आगे वाले ग्रंथ से तो आचार्य पिप्पला जी ने सत्य काम ऐसा संबोधित करके पहले पूर्वार्ध में तो द्वितीय कंडिका के बताया कि ओंकार ही परापर ब्रह्म स्वरूप है क्योंकि ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक है जिस देवता की प्रतीक भूता जो मूर्ति होती है उसे उस देवसा, देवता से अभिन्नतया व्यवहार किया जाता है ऐसे यहां पर भी त्तदवई सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद इस वाक्य में बताया गया कि जो परापर ब्रह्म है तद उभयात्मक ओंकार है जिस पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक है ओंकार उसे जिसका प्रतीक है उसे अभिन्नतया बताया गया तद ओंकार से ये तद्वय में जो वय है वो ओंकार के साथ अन्वित होना है यत शब्द के अनुरोध से तत्शब्द का आधार होना है और यत शब्द बता रहा है परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों को जिसका पूर्व में वर्णन हुआ द्वितीय और तृतीय प्रश्न के उत्तर के रूप में अपर ब्रह्म का वर्णन हुआ है समष्टि प्राण और परब्रह्म का वर्णन हुआ चतुर्थ प्रश्न के उत्तर के रूप में जिसे पर अक्षर शब्द से कहा गया वो परब्रह्म है चौथे प्रकरण में और उन दोनों का यहाँ पर यत शब्द से अनुवाद करके ये तत् और योसरो नामों से अनुवाद करके यत शब्द के द्वारा अपेक्षित तत् अध्यय करके कहा गया तत् यानी तद उभयम यथ शब्द जिन दोनों का परामर्शक है उन दोनों का परामर्श होगा तत शब्द से तो तद उभयम ओंकार एवं तो परब्रह्म तथा अपरब्रह्म ओंकार ही है क्यों तो ओंकार परब्रह्म तथा अपरब्रह्म दोनों का भी प्रतीक है इसलिए ऐसे कृष्ण की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को कहा जाता है ये कृष्ण ही है कृष्ण यही है प्रतिमा ऐसे यहां पर कहा जा रहा है कि ओंकार ही परापर ब्रह्म रूप है इसलिए ओंकार रूप प्रतीक की उपासना करने वाला उपासक जिस भावना से ओंकार की उपासना करेगा जिस भावना से का मतलब अपर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यदि उपासना करता है तो अपर ब्रह्म मात्र को वह ओंकार उपासना से प्राप्त कर लेता है और परब्रह्म की प्राप्ति की उद्देश्य कर लेता है ओंकार उपासना तो ओंकार उपासना से वह अपर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसे उत्तरार्ध में कहा तस्मात तस्मात्व एक नयतन न एकतरम अन्वेति तस्मात्थ है ओंकार उभय ब्रह्म का प्रतीक होने से तो प्रतीकात्मक ओंकार की उपासना से उपासक एकतरम तरम अन्वेति इंदो में से किसी एक को यानि परब्रह्म को या अपरब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अपर की प्राप्ति मात्र चाहता है तो अपरब्रह्म का ही लाभ उसे होता है परब्रह्मार्थी को ओंकार उपासना से अपर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा परब्रह्म प्राप्त होता ये कहा गया एक तरह अन्वेति इस उत्तरार्ध से इसकी व्याख्या करते हुए भाषकर भगवान ने भाष्य में ओंकार प्रतीक है परापर ब्रह्म का इसलिए परापर उभय ब्रह्म को ओंकार कहा जाता है ये कहा यानी की व्याख्या भाष्य में चल रही है यद ओंकार यहां तक के पूर्वाध की व्याख्या चल रही है उसमें परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है सत्तर नंबर पृष्ठ पर पहले पंक्ति में तो इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वाध वहां तक की व्याख्या तो हो गई ना ओंकारात्मक ओंकार प्रतीकवात ये जो भाष्य है यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं परम ही ब्रह्म इत्यादि की चर्चा होनी है तो परम ही ब्रह्म इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु किम प्रतीकोपदेश न साक्षाद एव ब्रह्माभिधीयता अत आह परम ही कहते हैं यहां पर ओंकार रूप प्रतीक का उपदेश करने की क्या आवश्यकता है जिस ब्रह्म को प्राप्त करना है उस ब्रह्म का ही उपासना के विषय के रूप में वर्णन करो उसे ही उपास्य बता लो यहां उपास्य बताया जा रहा है ओंकार को और ओंकार उपासना से प्राप्तव्य बताया जा रहा है परापर ब्रह्म को और उपास्य कौन है ओंकार तो सिद्धांत पूर्व ये शंका करते हैं कि ओंकार को बीच में क्यों ला रहे हो सीधे उपास्य के रूप में ही ब्रह्म को बता दो ये प्रश्न है कि ननु किम प्रतीकोपदेशे न तो प्रतीकोपदेश किम साक्षाद ब्रह्म अभिधीयता अतः आह तो प्रतीक की उपासना से यानी ओंकार को यहां पर उपास्य के रूप से बताने से क्या प्रयोजन है सीधे सीधे ब्रह्म अभिधीयता उपास्य के रूप से ब्रह्म को ही बता दो इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहते हैं अतः आह भास्कर भगवान ओंकार का उपास्य के रूप से निर्देश का हेतु बता रहे हैं परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनरहम सर्व सर्वधर्म विशेषवर्जित अतो न शक्यम अवगाहितुम एक अवगाहितुम पदारहा है तीसरी पंक्ति में शुरू में उसका न शक्य अवगाहितुम ऐसा अनु करना कहते जो परब्रह्म ब्रह्म है वह शब्दादि उपलक्षण अनर्ह है उपलक्षण शब्द का अर्थ है ज्ञाप्य बोधव्य बोधन उपलक्षण का अर्थ है बोधन और अर्ह का अर्थ है योग्य बोधनार आर, उपलक्षण अर्ह शब्द का अर्थ निकलेगा बोधन योग्य और उपलक्षण अनर्ह यहाँ पर लिखा है अनर्ह का अर्थ निकलेगा अयोग्य अयोग्य अर्थ निकलेगा तो ये कहते हैं कि शब्दादि उपलक्षण अनर्हम परम ब्रह्म ने बोधन अयोग्य हा तो किससे बोधन अयोग्य है तो शब्दादि से तो शब्दादि उपलक्षण अनर्हम यानी शब्दादि भी बोधन अयोग्यम किम तो परम ब्रह्म ही हीस्मात्णा तो जिस कारण से पर ब्रह्म शब्दादि के द्वारा बोधन अनह है उस कारण से बीच में ओंकार रूप प्रतीक का उपदेश किया जा रहा है यह अर्थ निकलेगा जो परब्रह्मार्थी है यानी पर को प्राप्त करना चाहता है उसे सीधे परब्रह्म का उपदेश नहीं किया जा सकता ज्ञापन नहीं किया जा सकता श्रुति परब्रह्म को नहीं बता सकती शब्द से क्योंकि वह शब्द से बोधन अन रह हैं ज्ञापन अनह है, अयोग्य अन है शब्दादि में आदि शब्द से अनुमान आदि को लेना अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि इन प्रमाणों से ज्ञापन हो जाएगा बोधन अर्ह होगा परब्रह्म यदि ऐसा कहो तो कहते आदि शब्द से ग्राह्य अनुमानादि से भी उपलक्षण अनरही परब्रह्म है ये कहा जा रहा है। कि परब्रह्म को शब्द से भी और अनुमादि से भी नहीं बताया जा सकता शब्द और अनुमादि से परब्रह्म बोधन बोधन अनर्ह क्यों है अयोग्य क्यों है तो उसमें हेतु है सर्वधर्म विशेष वर्जितम परम ब्रह्म सर्व धर्म विशेष वर्जितम तो पर ब्रह्म ये हेतुगर्भ विशेषण है सर्व इत्यादि कि परब्रह्म समस्त धर्मरूप विशेषताओं से रहित है वर्जितम का अर्थ है रहितम तो परब्रह्म में कोई भी विशेषताएं नहीं हैं धर्म रूप विशेषताएं निर्विशेष है वो तो निर्विशेष होने से शब्द प्रमाण या अनुमान आदि प्रमाण का अविषय है ये बता शब्द से शक्ति संबंध से उसी को बताया जा सकता है जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध में से कोई न कोई एक धर्म विशेष रहें या तो जाति रूप धर्म रहें या तो क्रिया रूप धर्म रहें या तो गुण रहें या तो संबंध रूप धर्म रहें उसे ही शब्द अपने शक्ति संबंध से बता सकता है अनुमान का विषय होता है जिसकी व्याप्ति किसी न किसी में रहती हो यानी संबंध रहता हो किसी न किसी में का मतलब जो ससंग है व्याप्ति रूप सम्बन्ध किसी न किसी के साथ जिसका है उसी को कहा जाता है व्यापक और व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान किया जाता है वन्नी की वन्नी का व्याप्ति रूप सम्बन्ध धूम के साथ है तो धूम रूपी व्याप्य को देख करके वन्ही का अनुमान किया जा सकता है लेकिन ब्रह्म तो असंग होने के कारण पर ब्रह्म असंग होने से उसका कोई भी संबंध नहीं बन पाएगा किसी के साथ भी इसलिए वह अनुमान अनरह है और उपमान अरह वो होता है जो सादृश्य से युक्त होता है तो ब्रह्म में सादृश्य रूप धर्म भी यदि मानेंगे तो सविशेष हो जाएगा वो तो निर्विशेष है इसलिए उपमान प्रमाण का विषय नहीं बनेगा सादृश्य रूप धर्म से रहित होने से और अर्थापत्ति प्रमाण का विषय वो बनता है जो किसी न किसी के प्रति किसी न किसी कार्य विशेष के प्रति कारण बनता है जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व रूप जो कार्य दिख रहा है रात्रि भोजन का तो रात्रि भोजन उसका कारण है पीनत्व का तो दिन में न खाते हुए दृश्यमान पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न होकर के अपने कारण के बिना अनुपन्न होकर के कारण का ज्ञापक बन जाता है अर्थापत्ति प्रमाण का विषय वो बनता है तो जिसका स्व कार्यूप संबंध किसी न किसी के साथ बने लेकिन ऐसा संबंध भी आत्म ब्रह्म का नहीं है किसी के साथ इसलिए उपमान प्रमाण का विषय नहीं बनेगा अर्थापत्ति प्रमाण का विषय नहीं बनेगा और अनुपलब्धि का विषय तो होता है अभाव ब्रह्म भावात्मक है इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा तो ये शब्द और आदि शब्द से ग्राह्य शब्द से लेना शब्द प्रमाण और आदि शब्द से ग्राह्य जो बाकी चार प्रमाण अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये चार प्रमाण ऐसे इन पांचों प्रमाणों का अविषय ही ब्रह्म है परब्रह्म ब्रह्म सर्वधर्म विशेष वर्जित होने से थोड़ी टीका है टीका को देखिए और इसलिए थोड़ा भाष्य को देखिए पहले आतो न शक्यम अवगाहितुम इसलिए सीधे अवगाहितु याने सीधे अवगाहितुम यानी ज्ञापितुम सीधे सीधे ब्रह्म को बताना संभव नहीं है शब्दादि प्रमाणों से ये कहा न कि प्रतीक उपदेश क्यों किया जा रहा है सीधे ही ब्रह्मोपदेश करो ते कहते हैं कि सीधे ब्रह्मोपदेश करने का कोई आ, साधन नहीं है क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं है अनुमान आदि से भी उसे नहीं बताया जा सकता अतः बीच में लाया जा रहा है प्रतीक को ओंकार रूप प्रतीक को ये उत्तर मिलेगा अतो न शक्यम अवगाहितुम अवगाहितुम के पास में जोड़ देना शब्दादि भी प्रमाण तो शब्दादि प्रमाणों से ब्रह्म को परब्रह्म को बताना शक्य नहीं है संभव नहीं है क्यों तो अतः यानी इस कारण से इस कारण से क्या अर्थ है शब्दादि का अविषय होने से शब्दादि प्रमाण उसी को बताएंगे जिसमें उनका विषयत्व है शब्दादि प्रमाण का विषयत्व रहता है जिनमें शब्दादि प्रमाणों के प्रवृत्ति निमित्त धर्म विशेष है आदि। यानी सविशेष पदार्थ में शब्दादि प्रमाणों के प्रवृत्ति का निमित्त विद्यमान होने से सविशेष पदार्थों को ही शब्दादि प्रमाण बता सकते हैं उन सविशेष पदार्थ का ज्ञापन कर सकते हैं निर्विशेष पर ब्रह्म का नहीं ये यहां पर कहा गया अ तो न शक्यम अवगाहितुम थोड़ी टीका है टीका को देखिए परम ही इति इसके बाद में लिखा कि शब्दादि तो शब्दादि भी साक्षात बोधन अनर्हम इतर्थ शब्दादि उपलक्षण अनर्हम का अर्थ करते हैं शब्दादि भी साक्षात बोधन अनर्हम शब्दादि से साक्षात यानी शक्ति संबंध से बताना संभव नहीं है तो शब्दादि के शक्ति संबंध से परब्रह्म को ज्ञापित करना संभव नहीं है ज्ञापन अन है पर शब्द आदि भी इसमें आदि शब्द से किसको लेना है तो टीकाकार लिखते हैं आदि शब्देन अनुमानादि अनुमान शब्दादि भी यहाँ पर प्रयुक्त आदि शब्द अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि इन चार प्रमाणों को बताता तो इनसे भी वह गृहित नहीं हो सकता इनसे भी ग्रहण अन हैं आगे लिखते हैं सर्वधर्म विशेषवर्जितम ये हेतु विशेषण है ना? परब्रह्म में प्रमाण बोधन अनरहत्व क्यों है इसे बताने वाला सर्वधर्म ये हेतुगर्भ विशेषण है इसी रूप में अवतरण लिखते हैं टीकाकार की प्रवृत्तिमित धर्म से लिंग इति तत्र तेतुम आह सर्वेति प्रमाणों से साक्षात बोधन अनर्ह ब्रह्म क्यों है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये हेतुगर्भ विशेषण बताया कि प्रवृत्ति निमित्तस्य धर्मस्य से अभाव ये लगाना तो प्रवृत्ति निमित्त भूत जो धर्म है, है। वो कौन होता है वो होता है जाति क्रिया गुण संबंध ये जो प्रवृत्ति निमित्त हैं उसका अभाव होने से प्रवृत्ति निमित्त रूप धर्म का और लिंग से चर्म से तो जो अग्नियादि के ज्ञापक वन हैं धूमादि का व्यापकत्व तो अग्नि में होने से व्याप्यम दृष्ट व्यापकम अनुमीये ये कहा जाता है कार्य दृष्टि कारणम अनुमीयते तो वह जो लिंग है कार्यत्वादि वह न होने से आ, ये पर किसी का कार्य कारण नहीं है न वस्तुत उसमें कार्यत्व कारणत्व रूप लिंग विशेष न होने से अनुमानदि का विषय भी नहीं बनेगा ये हेतु बताया जा रहा है शब्द आदि उपलक्षण अनहत्व में मूल भाष्य में था सर्वधर्म विषय स्वर्जितम इससे वो हेतु बताया गया और अतो न शक्यम यहां पर न शक्यम का अन्वय अवगाही के साथ है ये अन्वय बताते हैं टीकाकार कि न शक्यम इति अवगाहितुम तुम तो न शक्यम इन पदों का अन्वय पद है तो अवगाहितुम न शक्यम परम ब्रह्म क्यों तो शब्दादि उपलक्षण अनर्हम तो अवगाहितुम के पास में टीका कहते हैं थोड़ा जोड़ना चाहिए ये भी क्या नहीं, नहीं? शब्दादि भी इतना जोड़ना चाहिए वो, वो टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है न शक्यम इति अवगाहितुम इत तो तीन नंबर टिप्पणी में क्या लिखते हैं अत्र शब्दादि भी इति शेषो द्रष्टव्य इति दृश्यते। तो यहाँ पर ये शब्द यह पर शेष जोड़ देना चाहिए न शक्यम नवगाहित शब्दादि परम ब्रह्म तो शब्द अनुमान अर्थापत्ति, उपमान तथा अनुपलब्धि प्रमाण से ब्रह्म का बोधन शक्य नहीं है यह अर्थ निकलेगा शब्दादि उपलक्षण अनर्हम इस पद का आगे है टीका में न शक्यम इसके बाद में भाष्य में जो है ना कि अतिद्रिय गोचरत्वाद केवल है मनसा इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार तर ही मनसा वा तद्ग्रहो अस्तु इत आह इति अतीि का अर्थ है यदि शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण एवं प्रमाण से ग्राह्य नहीं है पर्रह्म तो इंद्रियों से ग्राह्य होगा या बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है तो अंतर इंद्रिय जो मन है उससे ग्राह्य मान लो प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य मान लो इस प्रकार की ये शंका हुई तरी का तो अर्थ है शब्दादि प्रमाण का अविषय होने पर इंद्रिय मनसा व तदग्रहो अस्तु तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाह्य करण तथा अंतकरण भेद से दो प्रकार का है करण रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है चक्षुरादि और अंतकरण रूप प्रमाण है मन तो इनसे तद्ग्रहो अस्तु तदग्रहों में तत्शब्द तद का अर्थ है पर तो पर का ग्रह यानी ज्ञान हो जाएगा ऐसा मान लो इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं इित्यत आह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने लिखा आतीन्द्रिय गोचरवात्त केवल मनसा अवगाहित न शक्यम का यहाँ भी अन्वय लाना तो ब्रह्म अतिन्द्रिय होने से परब्रह्म ब्रह्म होने से क्या होगा कि पर ब्रह्मण अतीन्द्रियवात्त इंद्रिय अवगाहि अवगाहितुम परम ब्रह्म न शक्यम ऐसा नुए करना तो परब्रह्म ब्रह्म होने से बाह्य चक्ष आदि इंद्रियों से उसका बोधन शक्य नहीं है संभव नहीं है और अतीन्द्रिय होने से ही केवल न मनसा भी अवगा, अवगा तुम न शक्यम ऐसे लगाना तो केवल मन से भी परब्रह्म को बताना संभव नहीं है परब्रह्म का ग्रहण करना संभव नहीं है इंद्रिय ग्राह्यत्व भी और केवल मनोग्राह्यत्व भी परब्रह्म में नहीं है इंद्रिय ग्राह्य कौन होगा जो रूपा रूपादि या रूपादि मान द्रव्य है रूपादि गुण और रूपाधि गुण से युक्त द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य माने जाते हैं तो ब्रह्म तो रूपाधि गुणात्मक भी नहीं है और गुण वाला द्रव्य भी नहीं है रूपाधि गुण रूपाधि गुण भी तो उसमें नहीं है ना वो अरूप है, रूप रहित है, स्पर्श रहित है, और शब्द रहित है, रस रहित है, गंध रहित है, अशब्दमस्पर्श म रूपम इत्यादि से उसे बताया गया है तो इसलिए शब्दादि रहित ब्रह्म होने से अतन्द्रिय होगा अतिय होने से उसे इंद्रिय ग्राह्य भी कहना शक्य नहीं है और स्वतंत्र मन अकेला मन भी उसे गृहित नहीं कर पाएगा जैसे सुखादि को सुख दुख इच्छा आदि को मन से जाना जाता है ऐसे निर्विशेष ब्रह्म को अकेला मन नहीं जान पाएगा इस दृष्टि से कहा कि केवलेन मनसा सा न सक्यम थोड़ी टीका है टीका को देखिए मनसा इति इत्यपि द्रष्ट्य केवल मन से या इंद्रियों से संभव नहीं है परब्रह्म को जानना ओंकारेपि असंभवात आवेश आवेशसंभवात्चि विशेषम आरोप्य आवेशो वक्तव्य कहते हैं तो तरी तथाविध से ओंकारे भी आवेश असंभवात एक शंका की जा रही है कि तरही ही यानी परब्रह्म यदि इंद्रिय तथा मन से भी ग्राह्य नहीं और बाकी अनुमानादि प्रमाणों से भी ग्राह्य नहीं है शब्द से भी ग्राह्य नहीं है तो यही तो प्रमाण है तो सभी प्रमाणों से अग्राह्य ही यदि ब्रह्म है निर्विशेष होने से तो फिर ओंकार्य तथाविध्य तथा विध्य तथा का अर्थ है तथाविध से ब्रह्मण तथाविध का अर्थ है निर्विशेष तो निर्विशेष ब्रह्मणा ओंकारेपि आवेश असंभवात तो ओंकार में भी आवेश यानी संबंध संभव नहीं होगा ब्रह्म का तो ओंकार में भी ब्रह्म का संबंध संभव न होने से ंचित विशेषम आरोप्य आवेशो वक्तव्य तो ओंकार में ब्रह्म का संबंध दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म में किसी न किसी विशेषता का आरोप करना पड़ेगा आपको तभी परब्रह्म का निर्वि ओंकार में आवेश हो सकता है यानी संबंध हो सकता है ओंकार में पर की भावना करने के लिए कोई ना कोई परब्रह्म का संबंध दिखाना पड़ेगा और संबंध बिना विशेषता के संभव नहीं है इसलिए कहते हैं कि किंचित विशेषम आरोप्य तो कोई ना कोई विशेष धर्म का पर में आरोप करके ही ओंकार के साथ आवेशने संबंध बताया जा सकता है यह आपको करना पड़ेगा पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहते हैं अतएव सूर्यांतर्गत विशेषम वक्षति ओंकार तादात्म्य च तत्कथम निर्विशेषत्व लाभ हो अत आह ओंकारेतु तो ये कहते हैं अतएव यानी इसीलिए इसीलिए अर्थ है ओंकार में पर का संबंध दिखाने के लिए ही क्या किया जा रहा है कि पर ब्रह्म में सूर्यांतर्गतत्व रूप विशेषता बताई जा रही है तो सूर्यांतर्गत विशेषम वक्षति यानी आगे बताया जाएगा चौथे मंत्र में यहां पर इसी प्रकरण में चौथे कंडिका में सूर्यांतर्गत रूप विशेषता बताई जाएगी यह पुनरेतम इत्यादि से ओ आएगा यह यहनरेतन इत्यादि वाक्य कहा चौथे में है कि ओ है यह ये पांचवेंडिका का प्रारंभ वाला वाक्य है यह पुनरेतम ऋत्रिमात्रेन ओम इेतेन अक्षरेण यहाँ पर सूर्यांतर्गतत्व रूप विशेषता बताई जा रही है परब्रह्म में और ओंकार तादात्मच और ओंकार के सूर्यांतर्गतत्व रूप विशेषता होने से ओंकार के साथ तादात्म्य संबंध भी परब्रह्म का बताया जा रहा है तो कहते हैं ये यदि दिखाया जाएगा सूर्यांतर्गत विशेष ब्रह्म में <coughs> तो ये आपत्ति आएगी वो निर्विशेष नहीं रहेगा फिर सूर्यांतर्गत रूप विशेषता से युक्त हुआ तो निर्विशेषता समाप्त तो ये कहते हैं तत्क निर्विशेषत्व लाभ तो पर ब्रह्म निर्विशेष कैसे रहा फिर जो विशेषता बताओगे ओंकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वह विशेषता उसके निर्विशेषता का भंग कर देगी तो निर्विशेषता का लाभ नहीं रहेगा फिर इस प्रकार का प्रश्न होने पर शंका होने पर पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया नहीं निर्विशेषता पर आक्षेप किया ब्रह्म के हाँ यदि सूर्यांतर्गत आदि रूप विशेष स्वीकार करोगे तो निर्विशेषता भंग हो जाएगी निर्विशेष कैसे रहेगा ये आक्षेप हुआ तो आगे कहते अत आह इस प्रकार का आक्षेप होने पर उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा ओंकारेतु इत्यादि यह अवगाही तुमके पास में पूर्ण विराम होना चाहिए ओंकार <coughs> अलग वाक्य है न <coughs> तो ओंकारेतु ओंकारे तो विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय भक्तिया ब्रह्म भाव तत्प्रसीदति इति अवगम्यते तो ये कहते हैं ओंकारे तु विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय भक्त्या अवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे के ये दो विशेषण हैं विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय ओंकार और भक्त्या अवेशित ब्रह्म भावे ओंकार तो विष्णुआदि प्रतिमाएं जैसे दृष्टांत में विष्णुवादि देवताओं का प्रतीक है विष्णुवादि प्रतिमाओं में विष्णुवादि देवता की आराधना की जाती है उपासना की जाती है ऐसे ही ष्णुआदि देवताओं की उपासना के लिए प्रतिमा जैसे प्रतीक बनी ऐसे विष्णुवादि देवताओं के प्रतीक स्थानीय प्रतिमा के तरह पर का उपासना के लिए प्रतिमा के तरह प्रतीक हैं ओंकार इसलिए उसे कहा जाएगा विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय तो विष्णु आदि देवताओं का प्रतीक जैसे प्रतिमा है ऐसे परब्रह्म का प्रतीक है ओंकार ब्रह्म का प्रतीक हुआ तो भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे तो भक्ति से यानी आदर से पहले आया था नक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकार का विशेषण तो भक्ति से यानी आदर से अर्थात उपचारेण आवेशित ब्रह्मभावे, तो ब्रह्म का आरोप हुआ है आवेशित ब्रह्म भाव यानी आरोपित हैं ब्रह्म भाव जिसमें प्रतीक में ओंकार में वह ओंकार हुआ भक्तिया आवेशित ब्रह्म भाव ने जिसका वह प्रतीक है उसकी भावना कर दी तो भावना से उसे ब्रह्म रूप देखा गया तो माना जाता है भक्तिया आवेशित ब्रह्म भाव ओंकार हुआ तो उस ओंकारे ओंकार ऐसे ओंकार रूप प्रतीक में परब्रह्म का ध्यान करने वालों को तत्प्रसीदती तत् परम ब्रह्म प्रसीदती यानी स्वयं ही अभिव्यक्त होता है उनके बुद्धि में ब्रह्म को बताया नहीं जा सकता यदि बताएंगे तो परप्रकाश्य होगा परप्रकाश्य होगा ना तो परप्रकाश्य होने से घटाधि की तरह जड़ होगा स्वयं प्रकाशता उसकी खंडित हो जाएगी इसलिए क्या होता है तो कहते हैं ओंकारे भक्त्यावेशित ब्रह्मभावे भावे तो ओंकार में ध्यान करने वाले यानी ओंकार की उपासना करने वाले उपासकों का चित्त जब शुद्ध होता तो शुद्ध चित्त में पर स्वयं ही अभिव्यक्त होता है तत्प्रसीदति प्रसीदति का अर्थ है अभिव्यक्त होता है और स्वयं ही अभिव्यक्त होता शब्द से ग्राह्य पर ब्रह्म का करता है वो प्रसन्न होता है प्रसन्नता है अभिव्यक्ति तो पर ब्रह्म अभिव्यक्त होता है अनुभव में आता है किसके अनुभव में आता है शुद्ध चित्त के और शुद्ध चित्त किससे होता है ओंकार उपासना से तो ओंकार उपासना से निर्मल चित्त हुआ तो उस निर्मल चित्त में स्वयं ही परब्रह्म अभिव्यक्त होता है ये यहाँ पर कहा कि ओंकारे तो विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय भक्तिया ब्रह्म भाव ध्याय इति अवगम्यते ऐसा निश्चित होता है ऐसा निश्चय किया जाता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्रसीदती का अर्थ करते हैं तद उपासन चित्तस्य चित सति सर्विशेष स्वयं एव प्रकाशते प्रकाशतेदुपासन अने ओंकार उपासन तो ओंकार उपासना से चित्त निर्मल हो जाने पर ब्रह्म का प्रतीकुरूप ओंकार की उपासना से निर्मल हुआ चित्त तो निर्विशेषम निर्विशेष ब्रह्म स्वयं एवं प्रकाशते तो उसका लाभ कैसे होगा निर्विशेषता का ही कहा था ना तो कहते निर्विशेषता का लाभ शब्दादि से भी नहीं होता शब्दादि तो जाति मान को बताता है और अनुमान आदि व्या, व्यापक व्यापकत्वादि विशेष से युक्त पदार्थों को बताते हैं सब विशेष को ही बताते हैं सब प्रमाण तो निर्विशेष ब्रह्म कैसे अवगत होगा तो निर्विशेष ब्रह्म की अवगति स्वयं होती है वो स्वयं प्रकाश है <coughs> लेकिन किस चित्त में वह अवगत होगा अभिव्यक्त होगा तो निर्मल चित्त में चित्त निर्मल कैसे होगा तो ओंकार उपासना से यहाँ पर कहा कि तदुपासन चित्त नैर्मल्ये सति निर्विशेष स्वयं एव प्रकाशते आगे है तत्र मानम आह परब्रह्म निर्मल चित्त मे स्वयं अभिव्यक्त होता है निर्विशेष ब्रह्म इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है शास्त्र प्राम्या तो शास्त्र प्रमाण है इसमें नहीं तो शास्त्र में प्रामाण्य तभी आएगा तो ये कहते हैं शास्त्र प्रामाण्यत्थ करते हुए टीकाकार अन्यथा परब्रह्माथिन् तदित्ति वै इत्यर्थ। अन्यथा यानी ओंकार उपासना करने वाले उपासक को यदि परब्रह्म की अवगति नहीं होगी तो फिर परब्रह्मार्थी जो जिज्ञासु है परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है जो मुमुक्षु उसे ओंकार उपासना का कथन व्यर्थ हो जाएगा उसका उद्देश्य तो परब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति है और निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति यदि नहीं होगी तो फिर निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले के लिए ओंकार उपासना शास्त्र के द्वारा बताना निष्फल हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा लेकिन शास्त्र बताता है एक आयतन तदुभय परंच पर ब्रह्म अन्वे ये लिखा है ना के न द्वित की उत्तराधिखा एक अन्वे तस्मा विद्वा आयतन एक अन्वे एक परब्रह्म या अपर ब्रह्म तो परब्रह्म भी अनवे करके लिखा है ना परब्रह्म को प्राप्त करता है परब्रह्म ब्रह्म अन्वे है और परब्रह्म की प्राप्ति है परब्रह्म की अवगति अवगति यानी अनुभव तो परब्रह्म की अनुभूति यदि ओंकार उपासना से नहीं होगी तो फिर तस्मात विद्वान तस्मात्वान आयतन आयतनेन एकतरम अन्वेति यह जो शास्त्र है इस शास्त्र के द्वारा परब्रह्मार्थी को ओंकार उपासना का विधान करना व्यर्थ होगा जो मंदवैराग्यवान है लेकिन चाहता है पर को प्राप्त करना यानी मुक्त होना तो उसके क्रम मुक्ति का साधन के रूप में ओंकार की उपासना बताई जा रही है ना तीव्र वैराग्यवान के लिए तो उत्तम अधिकारी है पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान ये चतुर्थ प्रश्न के निर्णय के रूप में बताया गया मोक्ष का साधन वाक्यर्थ ज्ञान उत्तम अधिकारी को तीव्र वैराग्यवान को और मंद वैराग्यवान को ओंकार उपासना मोक्ष साधन के रूप में बताई जा रही है वो मोक्ष साधन के रूप में मंद वैराग्यवान को ओंकार उपासना बताने वाला शास्त्र वचन अप्रमाण हो जाएगा यदि ओंकार उपासना से निर्मल चित्त में परब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे तो ये यहाँ पर शास्त्र का अर्थ है इसलिए यहां पर लिखा टीकाकार ने अन्यथा अन्य पर ब्रह्माथिन् तदि वर्थ्यात्थ अन्यथा का अर्थ है ओंकार उपासना से परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा मानने पर ब्रह्मार्थी न तदुक्ति इसमें तदुक्ति में तत्कार थे है ओंकार उपासना ओंकार उपासना रूप साधन का कथन व्यर्थ हो जाएगा तो तदवुक्ति वही अर्थात तो ये शास्त्र प्रामान्यता का अर्थ निकलेगा आगे लिखते हैं तथा अपरंच ब्रह्म भाष्य में तो अपरंच ब्रह्म यहां पर प्रसीदती इस क्रियापद का अन्वय करना तो जैसे शब्द से ग्राह्य तत्प्रसिदति में तत शब्द से ग्राह्य पर ब्रह्म को प्रसिदती क्रिया के कर्ता के रूप में बताया गया और यह कहा गया कि ओंकार उपासना से चित्त निर्मल होने पर उस निर्मल चित्त में परब्रह्म स्वयं प्रसन्न होता है यानी अभिव्यक्त होता है अवगत होता है ये जुका न ऐसे तथा ये परब्रह्म की प्रसन्नता को दृष्टांत के रूप में बताने के लिए तथा शब्द हैं यथा परम ब्रह्म प्रसीदती तथा अपरंच ब्रह्म प्रसीदती ऐसा लगाना ऐसे अपर ब्रह्म भी ओंकार उपासना करने वाले उपासक का चित्त ओंकार उपासना से अपर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जितना शुद्ध चाहिए उतना शुद्ध हो जाने पर अपर ब्रह्म प्रसन्न होता है यानी अभिव्यक्त होता है उसके चित्त में उपासक के चित्त में अभिव्यक्त होता है ये तथाच चरम ब्रह्म प्रसिदती ये अर्थ निकलेगा टीका है थोड़ी सी कि प्रसिदती इति अन्वय अपरम ब्रह्म प्रसिदति यथा परम ब्रह्म प्रसिदती तथा अपरंच ब्रह्म प्रसिद्धति, चित्तस्य से नैर्मल्य सती ऐसा अनु करना तो चित्त निर्मल होने पर परब्रह्म के अवगति के तरह अपर ब्रह्म की भी अवगति हो जाती है अपर ब्रह्म है सूत्रात्मा ये पहले बताया था ना कि अपरंच प्राणाख्यम प्रथम जम क्या कह रहा है? हाँ सूत्रात्मा हिरण्य प्राण उपाधिक हो जाता है तो सूत्रात्मा और वही समष्टि बुद्धि उपाधिक होता है तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है ज्ञान शक्ति प्रधानता को लेकर के हिरण्य और क्रिया शक्ति प्रधानता को लेकर के सूत्रात्मा कहा जाता है वह अपर ब्रह्म है एक वाक्य है फिर ये पूरा होगा पूर्वाध का व्याख्यान फिर याने द्वितीय कंडिका का जो पूर्वाध है उसकी व्याख्या चल रही है भाष्य में अभी तस्मात्च अपरंच ब्रह्म इत्यादि जो है इस वाक्य को देखिए भाष्य में तो तस्मात तस्मात्ंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्य तस्मा का अर्थ है ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से परंच अपरंच ब्रह्म ओंकार ऐसा प्रतीक से अभिन्नतया परापर ब्रह्म का उपचार किया जाता है यानी गौण व्यवहार किया जाता है उपचार करते हैं गौन व्यवहार को उपचर्य यानी गौन व्यवहार किया जाता है यह अर्थ निकलेगा यानि भिन्न होता हुआ भी उसे अभिन्न सा बताया जाता है जैसे पिता पुत्र भिन्न भिन्न है लेकिन एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह होने से हाँ, एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानने वाले पुत्र के अस्वस्थ होने पर मैं ही अस्वस्थ हूं ऐसा व्यवहार माना जाता है गौन व्यवहार है भेद दो पदार्थों में भेद ज्ञात होता हुआ भी अभेद व्यवहार उपचार कहलाता है तो पर परापर ब्रह्म अलग है और ओंकार अलग है इन दोनों का भेद ज्ञात होते हुए भी दोनों का ओंकार रूप प्रतीक के साथ अभेद व्यवहार <coughs> ये उपचार माना जाता है देवता की प्रतिमा से देवता अलग हैं प्रतिमा अलग है इन दोनों का भेद ज्ञात होते हुए भी प्रतिमा को ही तत्त्व देवता समझना समझ करके अभेद व्यवहार करना ये माना जाता है गौन व्यवहार उपचार तो उपचर्य तो त, ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से परापर ब्रह्मरूप है ऐसा व्यवहार किया जाता है तस्मात का अर्थ टीकाकार ने बताया कि तस्मात याने प्र, प्रतीकवात तो प्रतीक रूप होने से तस्मात का अर्थ हुआ बाकी की चर्चा हम लोग अब उत्तरार्ध की व्याख्या है भाष्य में इस पर चर्चा करते हैं कल ओम भद्रंकरणे भी श्रृणुयाम देवा